कवितावली उत्तरकांड राम भक्ति की याचना गोपियों का अनन्न प्रेम यहाँ प्रसंग न होने पर भी गोपियों का अनन्न प्रेम प्रदर्शित करने के लिए ही श्री गोसाई जी ने आगे के कवित्व कहे हैं जब नये नन प्रीत ढई ठग श्याम सो श्याम सखी हटी हो बरजी न जान वियोग सोरोग तब तरजी। अब पटने हके करे बिरहा दरजी। ब्रजराज कुमार को गर्ष्ण चंद्र के मथुरा पधार जाने पर उनके वियोग व्यथा से पीड़ित कोई ब्रज योग सिखाने आए हुए भगवान के प्रिय सखा उद्धव जी को भ्रमर के ब्याज से कहती हैं हे भ्रमर जिस समय मेरे नेत्रों ने इस ठगिया श्याम सुंदर से प्रीति जोड़ी थी उसी समय एक चतुर सखी ने मुझे बलपूर्वक रोका था किंतु मैं नहीं जानती थी कि आगे इसमें वियोग जैसा रोग निकलेगा इसीलिए उस समय मैं उस पर नाराज हुई और उसका तिरस्कार किया अपनेह लगाने से मेरी देह मानो वस्त्र हो गई है उसे विरह रूपी दर्जी ब्योत रहा है और हे भृंग सुन उस ब्रजराज दुलारे के बिना काम मेरे जी का ग्राहक हो गया है जोग कथा पठई ब्रज को सब सो सठ चेड की चाल चला की ऊ क्यों न कहे कुबरी जुबरी नटनागर हेरिहला की जाहिल तुलसी सु सुहाग लला की जानी है जान पनी हर की अब बांध सुसोहा कुछ कला की ब्रज को जह, जो योग का संदेश भेजा गया है वह सब उस दुष्ट दासी की चाला की भरी चाल है अब भला कुबड़ी ऐसा क्यों न कहेगी जिसे घातक श्री कृष्ण ने खोज कर वरण किया है विरह की आग कैसी होती है यह तो वही जान सकती है जिसे वह लगती है आज कुब्जा तो नंदनंदन की सुहागिन बनी हुई है उसे हमारी पीर का क्या पता किंतु इससे हमें श्याम सुंदर की बुद्धिमानी का पता लग गया उन्हें कुबड़ बहुत पसंद है इसीलिए अब हम भी पीठ पर बनावटी मोटरी बांधा करेंगे जिससे कुबड़ी दिखाई दिया करें पठयो है छपदू दू ले कान कहु कहु खोज के खवा सुखा सो कुछ को बढ़या बिनुग्रा को, को पढ़ैया बार खाल को कन्हैया सो बढ़या उल को प्रीत को बधिक रसरी को अधिक नीत निपुण विवेक है निदेश देश काल को तुलसी कहे न बने सहे ही बनेगी सब जोग भजो जोग को भी योग नंदलाल को छबिले श्याम सुंदर ने कहीं से जैसे तैसे ढूंढ कर कुबड़ी जैसी बाला का यह भ्रमर रूप बड़ा उत्तम सेवक भेजा है यह बड़ी ज्ञान की बातें करने वाला बिना जीवा के ही बोलने वाला बाल की खाल खींचने वाला और हृदय की पीड़ा को बढ़ाने वाला है यह प्रीति का वध करने वाला विशेषतया रस रीति को नष्ट करने वाला और बड़ा नीति कुशल एवं विवेकी है सो इसमें इसका कोई दोष नहीं देशकाल का ऐसा ही विधान है तुलसीदास जी कहते हैं अब कहने से कुछ प्रयोजन सिद्ध थोड़े ही होगा अब तो सब कुछ सहना भी पड़ेगा क्योंकि जब नंदनंदन से वियोग हो गया तब योग के लिए अवसर आ ही गया विनय हनुमान वय कृपाल लाड़े लखन लाल भाव भारत की जय भाव ते भरत की जय सेवक सहायू विनती करत दीन दूबर उदया बनो सो बिगरे आप ही सुधार ली जय मेरी साहिब ने साहिबनी सदासी पर बिलसत देव क्यों न दास को दिखाईत पायजू हे झू मेरी जबे की बहने सदारी जत है भय है राम की दुहाई रघुराय जू हे श्री हनुमान जी हे लाड़ी ले लखनलाल हे मनभावन भावन भरत जी तनिक कृपा कर सेवक की सहायता कीजिए यह दीन दुर्बल और दयापात्र आपसे विनय करता है इससे यदि कोई भाव बिगड़ जाए तो आप ही सुधार ले मेरी स्वामिनी सदा मेरे मस्तक पर विराज विराजमान रहती है सो हे देवी आप भी इस दास को अपने चरणों का दर्शन क्यों नहीं कराती हमारे प्रभु का तो खींचने में भी रीझने का स्वभाव है ये तो सदा ही प्रसन्न रहते हैं अत राम की दुहाई इस समय भी श्री रघुनाथ जी अवश्य रिझे होंगे वे सुविराग को राग भरो मनमाय कहो सत्यों तो सो तेरे ही नाथ को नाम लय बेची पात की पावर प्राण निपोसो ए बड़े अपराधी अगी कहु तय कहू अम्बक मेर तुस्मोसो सारथ को परमारथ को परिपूरण भो फिर घाटिन न सो माताजी, मैं तुमसे ठीक ठीक कहता हूँ मेरा वेश तो वैराग्य का सा है किन्तु मन राग से भरा हुआ है तुम्हारे ही स्वामी का नाम बेचकर, अर्थात राम के नाम पर भीख मांगकर, मैं इन पापी पामर प्राणों का पोषण करता हूँ इतने बड़े अपराधी और पापी से हे मातः तुम यह कह दे कि तू मेरा है और मुझसे उत्पन्न हुआ है इसमें मेरे स्वार्थ और परमार्थ दोनों सिद्ध हो जाएंगे फिर मेरे अंदर किसी प्रकार की कमी न रह जाएगी सीता भट वर्णन जहाँ वाल्मीकि भय ब्यास ते मुनिंद साधु मरा मरा जपे सिख सुनरी सात की सियको निवास लो को कुथल तुलसी चुछ चुछ चाह ताप गरे घात की बिटप महीप सरित समीप सोहे है ता बटपे खट पुनीत तो होत पात की बारीपुर दिगपुर बीच बिलस्ति भूमि अंकति जी जानकी चरण जल जात की जहाँ सप्तर्षियों का उपदेश सुनकर राम मंत्र को उल्टे क्रम से मरा मरा जपते हुए बाल्मीकि जी ब्याज थे महामुनि साधु हो गए जो श्री सीता जी का निवास स्थान और कुश तथा लव का जन्म स्थान था तुलसीदास जी कहते हैं जहाँ की छाया का स्पर्श होते ही शरीर का सारा ताप शांत हो जाता है वह वृक्षराज सीतावट श्री सी गंगा जी के तट पर शोभामान है उसके दर्शन मात्र से पापी पुरुष भी पवित्र हो जाता है यह स्थान वारीपुर और दिगपुर इन दो गांवों के बीच में है और श्री जानकी जी के चरण कमलों से अंकित है यह स्थान प्रयाग और काशी के बीच में सीतामढ़ी नाम से प्रसिद्ध है मरकत बरन परन फल मानिक से सुषमा सुकृत सुमेर कैधो संपदा सकद मूल मंगल मूल को खरु है देत अभिमत जो समेत प्रीत से ये प्रतीमान तुलसी विचारिका को थरु है सुरसरी निकट सुहावली अवनिशो है राम रवनी को बटुकली काम तरु है उसके पत्ते मरकत मणि के समान हरे तथा फल माणिक्य के सदृश लाल रंग के हैं अपनी जटाओं के कारण वह ऐसी शोभा देता है मानो वृक्ष रूप में महादेव जी ही हों वह मानो सुंदरता का पुंज है अथवा सुकृत का सुमेरु है किंबा सब प्रकार की संपत्ति आनंद और मंगल का घर है यदि यह किसका स्थान है अर्थात जानकी जी का निवास स्थान है इसका विचार करके विश्वास और प्रीति पूर्वक उसका सेवन किया जाए तो वह सब प्रकार के इच्छित फल देता है वह सुंदर भूमि श्री गंगा जी के तट पर सुशोभित है वह राम वल्लभा श्री जानकी जी का वट कलयुग में कल्प वृक्ष के समान है देव धुनिपास मुनिबास श्रीनिवास जहाँ प्राकृत हो बट बूट बसत पुरारी है जोग जब जाग को विराग को पुनीत पीठ रागिन पैसी जीठ बाहरी निहारी है आयसु आदेश बाबू भलो भलो भाव सिद्ध तुलसी विचार जोगी कहत पुकारि है राम भगत को तो काम तरुते अधिक सिय बट से ये करतल फलचारी है साधारण बट्ट वृक्ष में भी श्री महादेव जी का निवास होता है फिर इसके समीप तो गंगा जी का तट तथा मनिवर वाल्मीकि जी का आश्रम है जहाँ श्री सीता जी ने निवास किया था अतः इसकी महिमा का तो वर्णन ही कौन कर सकता है यह योग जप यज्ञ और वैराग्य के लिए तो बड़ा पवित्र पीठ है किंतुरागी पुरुषों को जो इसे बाहरी दृष्टि से देखेंगे यह बड़ा रूखा जान पड़ता है तुलसीदास जी कहते हैं कि यहाँ के लोग विचारपूर्वक जो आज्ञा आदेश भैया आदि शिष्ट शब्दों का स्वभाव से ही प्रयोग करते हैं यह सीतावट राम भक्तों के लिए तो कल्प वृक्ष से भी अधिक है क्योंकि इसका सेवन करने से अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों फल कल्तरगत हो जाते हैं जबकि कल्प वृक्ष से अर्थ धर्म और काम केवल तीन ही फल मिलते हैं